श्रीमदभागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध पौंडरक और काशीराज का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्चेद जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौण्ड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूध भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे ये आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंडरक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जान कर में उनके पास दूध भेज दिया पौंडरक का दूध द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ दूसरा कोई नहीं है प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है अब उसे छोड़ दो यदुवंशी तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद मंदमती पौंडक की यह भक्त सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूर से कहा तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़ मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोडूंगा, उन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर, कर औंधे मुँह गिर कर, चील गीध बटेर आदि मांस मांसभोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे परीक्षित भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूध अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी क्योंकि वह करूश का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंडरक भी दो अक्षौड़ी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया काशी, राज, काशी का राजा ही काशी का राजा पौंडरक का मित्र था अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए तीन अक्षौड़ी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडरक को देखा पौण्डरक ने भी शंख चक्र तलवार गदा सांधनुष और श्रीवस्त चिन्ह आदि धारण कर रखे थे उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मड़ी और वनवाला भी लटक रही थी उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुण का चिन्ह भी लगा रखा था उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो उसकी वेषभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल गदा मुद्गर, शक्ति रिष्टि प्रास तोमर तलवार पट्टी और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा तलवार चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंडरक तथा काशीराज के हाथी रथ घोड़े और पैदल की चतुरंगणी सेना को तहस नहस कर दिया वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ घोड़े हाथी मनुष्य गधे और ऊँटों से पट गई उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो उसे देख देख कर सूर्यवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडरक से कहा रे पौंडरक तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र ससारी छोड़ दो सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है अतः मूर्ख अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा रही तेरे शरण में आने की बात सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंडरक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर कर काशीपुरी में गिरा दिया जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए उस समय गिद्ध सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे परीक्षित पौंडरक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था इससे उसके सारे बंधन कट गए वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देख लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है यह किसका सिर है जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है तब रानियां, राजकुमार राजपरिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे हा नाथ हाय हाय हमारा तो सर्वनाश हो गया काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिन उसने अपने पिता का अंत्येष्ट संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए भगवान शंकर ने कहा तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो इससे वह अग्नि प्रमथगणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्रण करने लगा अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे आँखों से अंगारे बरस रहे थे उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रिगटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी वह अपने जीभ से मुंह के दोनों कोनों चाट रहा था शरीर नंग धड़ंग था हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बाद की बात में द्वारका के पास जा पहुँचा उसके साथ बहुत से भूत भी थे उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिन डर जाते हैं वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारका का नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है आप हमारी रक्षा कीजिए आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता शरणागत शरणागतवसल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार का विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं तब उन्होंने हंस कहा डरो मत मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्जुल्यमान है उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुँह टूट फूट गया उसका तेज नष्ट हो गया शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ कृत्य के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा काशी बड़ी विशाल नगरी थी वह बड़ी बड़ी अटारियों सभा भवन बाजार नगर द्वार द्वारों के शिखर चहार दीवारियों खजाने हाथी घोड़े रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया जो मनुष्य पूर्ण कृति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है